के प्रवचन प्रवाह के बीच बीच में जो क्षणों का रुकना या मौन घटित होता है वह बोलने से भी अधिक मार्मिक और प्रीतिकर लगता है ऐसा क्यों है ही लगना ही चाहिए प्रश्न की जरूरत ही नहीं पूछो ही मत उसका स्वाद लो डियो, डूबो क्योंकि तुमने पूछा कि तुम फिर वापस सुनने की दुनिया में शब्द की दुनिया में उतरने की चेषा में लग गए मौन ही सार्थक है

शब्द तो बड़े छोटे सत्य उनमें समाता नहीं वो तो तुम्हारे घर के आंगन जैसे है महाआकाश उसमें कहां समाएगा? यद्यपि महाआकाश उसमें भी है छोटा सा टुकड़ा समाया है अगर तुम्हें आनंद से मुक्ति मिलती है किसी क्षण और मौन की प्रतीति होती है, तो ऐसा क्यों ये पूछ के खराब मत करो

पूछा कि फिर तुम शब्द की दुनिया में वापस आए पूछने की ऐसी बीमारी लग गई है कि तुम किसी चीज को चुपचाप आनंद तो ले ही नहीं सकते मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन का एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कर रहा था उसे भेजा पहाड़ पर कि थोड़े दिन हवा पानी बदल कराओ। बड़े चिंतित दिन रात परेशान दिन रात बेचैन रोज नई बीमारियां लेके हाजिर

भेज दिया पहाड़ पर तीन दिन बाद नरसुद्दीन का तार आया फीलिंग वेरी हैप्पी वाय बहुत प्रसन्न हूं क्यों अब प्रसन्नता भी नहीं बिना क्यों के चलती ये क्यों की बीमारी छोड़ो हां अगर बीमार हो प्रसन्न नहीं हो दुखी हो तो पूछो कि क्यों क्योंकि दुख को मिटाना है इसलिए पूछना है क्यों

कारण खोजने हैं उसके जिसको मिटाना है जिसको पाना है उसके कारण क्या खोजने क्यों क्यों पूछना मत पूछो और अगर मेरे बोलने के प्रवाह में कहीं ऐसा क्षण आ जाता है अंतराल आ जाता है जियो उसे स्वाद लो उसका मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि वो अंतराल तुम्हें दिखाई पड़ने लगे

अगर मैं न बोलूं तो तुम्हें दिखाई न पड़ेगा दो शब्दों के बीच में जब कभी मैं चुप हो जाता हूं तो ऐसा ही हो जाता है जिससे दो किनारों के बीच में नदी दिखाई पड़ जाए दो तरफ शब्द बीच में थोड़ी देर को अंतराल की धारा मौन की नदी बह जाती तुम सुनने को उत्सुक थे तुम शब्द की प्रतीक्षा करते थे और मैं चुप हो गया

एक क्षण को तुम्हारा मन समझ नहीं पाता आप क्या करें बस उसी थोड़े से क्षण में तुम्हें मौन का स्पर्श होता है क्यों मत उठाओ अन्यथा मन उसे भी खराब कर देगा दूषित कर देगा क्यों को उठाया कि तुम्हारा मौन भी कुआरा नहीं रह जाता मौन का कुआरापन भी नष्ट कर दिया तुमने कुरे मौन को जियो

कभी कभी मेरे बोलते बोलते मेरे रुक जाने से तुम्हारी भी अंतरधारा मेरे साथ चलती चलती रुक जाती है तुम्हारे बावजूद रुक जाती है, तुम्हारा चलता तो तुम चलाए जाते वो तो तुम मेरे साथ सुर तुम्हारा बंद गया बोलने में तुम मुझे सुनने में तल्लीन हो गए जब मैं रुक गया एक क्षण को तो एक क्षण को तुम पटरी पर नहीं आ पाते एकदम से थोड़ी देर लग जाती है स्टार्ट करो गाड़ी फिर गेयर में डालो

तब कहीं फिर विचार शुरू हो पाते वो जो एक क्षण का तुम्हें मौका मिल जाता है तुम्हारे बावजूद कोई नई बेचैनी और प्रश्न मत लाओ उसे बिना प्रश्न के स्वीकार कर लो मौन के साथ श्रद्धा को जोड़ो स्वास्थ्य के साथ श्रद्धा को जोड़ो परमात्मा के साथ श्रद्धा को जोड़ो बीमारी के साथ संदेह को

क्योंकि बीमारी को मिटाना है स्वास्थ्य को बढ़ाना है पूछने से कोई स्वास्थ्य बढ़ता नहीं पूछने से ही बीमारी शुरू हो जाती अब जब ऐसा घटे डुबकी लगा लो सिर डुबा लो नीचे उस मौन की धार में तुम नए होकर बाहर आओगे और तब धीरे दीर धीरे ऐसा भी होगा

कि मैं बोलता भी रहूंगा और तुम्हारे भीतर कई बार सन्नाटा आ जाएगा तुम यहां से उठ के जाओगे और तुम पाओगे सन्नाटा तुम्हारे साथ चल रहा है धीरे धीरे संगीत बैठने लगता है और मौन सद जाए तो सब सद गया मौन खो गया तो सब खो गया क्योंकि उस मौन में ही तुम्हें अंतर जगत के दर्शन शुरू होते हैं

उस मौन में ही तुम्हें बाहर भी परमात्मा की छवि दिखाई पड़नी शुरू होती मौन द्वार है मौन मंदिर है।

Uh oh.

उस से निरंतर एक कहानी कहा करता था वो कहा करता था कि मैंने उस संगीतज्ञ का नाम सुना जिसने वर्षों से कोई गीत नहीं गाया तो मैं उस संगीतज्ञ की खोज में गया क्योंकि ऐसे आदमी को लोग संगीतज्ञ क्यों कहते हैं जिसने वर्षों से कोई गीत नहीं गाया और जब मैं उस संगीतज्ञ के पास पहुंचा तो न तो उसके पास कोई साच था

न कोई सामान था वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था और मैंने उस संगीतक से पूछा सुना है मैंने कि तुम बहुत बड़े संगीतज्ञ हो लेकिन कोई सास सामान नहीं दिखाई पड़ता उस संगीतक ने कहा सास सामान की तभी तक जरूरत थी जब तक संगीत खुद पैदा ना होता था और मुझे पैदा करना पड़ता था अब संगीत खुद ही पैदा होता है गाता था तब तक जब तक गीत स्वयं ना आते थे अब गीत स्वयं आ जाते

उससे ने कहा लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ता संगीतज्ञ ने कहा रुकना पड़ेगा मेरे पास रुको धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगेगा और लाउसे संगीतज्ञ के पास रुका और संगीत सुनकर लौटा जब उसके शिष्यों ने पूछा कि सुना संगीत कैसा था संगीत लाउसे ने कहा वो संगीत सुनने का था वहां शब्द नहीं थे

वहां शून्य का सन्नाटा था और आज मैं तुमसे कहता हूं कि जिस संगीत में शब्द होते हैं वो संगीत नहीं केवल शोरगुल संगीत तो वो है जहां शब्द शून्य हो जाते मौन सन्नाटा ही रह जाता है सोरगुल है जहां शब्द है वहां अगर आप समझते हो कि जब सितार पर एक ध्वनि उठती है तब संगीत होता है तो आप गलती में है

जब सितार पर एक ध्वनि उठती है और दूसरी ध्वनि उठती है और तीसरी ध्वनि उठती है उनके बीच जो गैप होते हैं संगीत वही है वो जो खाली जगह होती है इसलिए जो ध्वनियों को सुनता है वो संगीत नहीं सुनता वो केवल स्वर सुन रहा है जो दो स्वरों के बीच में खाली जगह को सुनता है वो संगीत को सुनता है

भीतर एक शून्य है जब भी कोई महान नृत्य पैदा हुआ है तो उससे कोई महान काव्य पैदा हुआ है तो उससे कोई महान अंतरदृष्टि उपलब्ध हुई है तो उससे विज्ञान जन्मता है उस शून्य से धर्म जन्मता है उस शून्य से कला पैदा होती है उस शून्य से लेकिन हम अहंकार से भरे लोग उस महान के निकट कभी भी नहीं पहुंच पाते किसी भी द्वार से नहीं क्योंकि हम कभी शून्य नहीं हो पाते हम कभी आकाश में उड़ नहीं पाते

क्योंकि हम इतने पत्थर से भरे हैं अपने ही भीतर कि वो पत्थरों का वजन हमें जमीन पर कसे रखता है लाओ से कहता है शून्य अखंड ऊर्जा है